uh चंदो के उपनिषद की छठी कक्षा प्रथम प्रपाठक के आठवें खंड का प्रसंग चल रहा था जिसमें उद्गीत को जानने में कुशल तीन ऋषि तीन विद्वान आपस में बैठे और सोच विचारा कि हम इसकी कुछ परस्पर चर्चा करते हैं और उनमें से प्रवाह जयबली ने कहा कि भी पहले आप बोलो मैं बाद में करूंगा आप लोगों की सुनूंगा मैं तो वो तो चुप बैठ गए और बाकी जो दो बचे थे एक तो शिलका शाला बत्ते और दाल भे चकितायन ये दो बैठे तो इन दोनों में अब चर्चा चलनी थी उनमें से एक ने कहा तीसरा वाला पाखंड देखेंगे प्रभात सह शिलक शालावत्य चैकितायन दालभ्यम उच चयन चकित का पुत्र और दल्व गोत्र है दालभ्य उसको बोला नहीं थी मैं तुझसे पूछूं मैं तुमसे पूछता हूँ फिर दो के बीच में चर्चा चलनी थी तो एक चर्चा ये होती है कि एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है फिर दूसरा बोल रहा है आपस में बस सुन रहे हैं इनको तो सीधे सीधे जाना था कुशल थे तीनों के अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ इस विषय में तो ठीक उसी बिंदु पे चर्चा करना चाहते हैं जो संदिग्ध होता है या ऐसा लगता है कि यहाँ ये व्यक्ति अटका हुआ होगा तो सीधे उसी को पूछ तो अंतर तो आप इच्छा नहीं थी मैं तुमसे पूछता हूं तो पूछू अनुज्ञा भी ले सकते हैं और पूछता हूँ इस रूप में मैं पूछूं। तो दूसरा बोला यानी इच्छा दाल पे डाल बोला पिछाई थी ओ तो अच्छा पूछो क्या पूछता है अगले में देखिए का सामनो गति रीति साम की गति क्या है गति से यहाँ पर साम का आश्रय क्या है आधार क्या है उद्गीत की चर्चा चल रही थी उद्गीत के लिए करना चाह रहे थे और उद्गीत में साम आ ही हमारे ऊंचे ऊंचे गाते हैं उच्च स्वर से ये साम गान करने वाले साम वेद वाले बोले तो साम की गति क्या है उसका आधार आश्रय क्या है तो बोले स्वर इति हो चे शाम का आधार है स्वर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 शाम गान का भी आधार उसका अपना स्वर है उसका मुख्य भाग है बिना स्वर के वो नहीं चलेगा तो का साम गति रीति उसने उत्तर दे दिया स्वर इति हो स्वर है तो मेरा स्वरस्य का गति रीति स्वर की क्या गति है स्वर का आश्रय क्या है बिना स्वर के साम नहीं हो सकता और स्वर किसके बिना नहीं हो सकता उसका आधार क्या है प्राण यिति हो उसका आधार प्राण है ये हम श्वास लेते हैं वायु आती है। अगर ये नहीं हो तो स्वर कहां से निकलेगा स्वर नहीं हो तो समान कहां से होगा स्वर का आधार भी प्राण है प्राण हिति हो वाच उनका तो प्राणस्य क्या गति रीति है प्राण का आधार क्या है जो प्राण का मतलब ये जो श्वास बाहर निकल रहा है इस रूप में प्राण है यहां देखना अब इसमें अर्थ यही निकलेगा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 और इसे भी बात आई थी प्र मतलब प्रकर्ष रूप से वो ऊपर और अपान यानी अपनी नीचे की तरफ अंदर जो लेते हैं उसको अपान और बाहर निकालते हैं उसको प्राण ऐसा महर्षि दयानंद ने लिखा है इसकी कितने लोग आलोचना करते हुए मिल जाएंगे आपको तो महर्षि ने उल्टा लिख दिया यहाँ पर प्राण तो वो होता है जो अंदर जाता है तो महर्षि ने लिख दिया जो अंदर से बाहर जाता है उसके उसको प्राण कहते हैं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 बाहर की तरफ जो जाता है तो इन्होंने का स्वर की गति क्या है स्वर का आश्रय क्या है तो स्वर का आश्रय प्राण है बिना प्राण निकले को कैसे स्वर बोलेगा कोई प्राण को रोक ले बाहर ना निकाले तो स्वर नहीं निकल सकता प्राण ही होगा और प्राण से क्या गति रहती प्राण की गति क्या है प्राण का आश्रय क्या है बोले अन्न प्राण का आश्रय है तो प्राण की क्या गति है तो बोले अन्न है क्योंकि इसमें बल लगता है ऊर्जा खर्च होती है और वो ऊर्जा अन्न से प्राप्त होती है अगर अन्न नहीं होगा तो नहीं कर पाएगा तो से का अन्न और अन्न से से क्या गति गति गति अन्नमिति और की है धरती पर अन्न कैसे पैदा होगा तो कहा आप बिना पानी के अन्न पैदा नहीं हो सकता तो अन्न का भी आधार कौन है जल है इसी पीछे जा रहे हैं एक दूसरे के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 नाम नहीं लिखा इन्होंने कौन सा है तो लोक असौलोक इति होवाच होता तो अमुष्य लोक से कहा गति रही इसकी गति क्या है कहा न स्वर्गम लोकम अति नएत इति होवाच तो उसने कहा कि स्वर्ग लोक से आगे की बात नहीं करते हैं हम स्वर्ग लोक सबसे अंतिम है बस उससे ऊपर की कोई बात नहीं है वो सबका आधार है सुख लोक है स्वर लोक है वो सबसे सबका आधार है ये उत्तर कौन दे रहा था तायन दाल उत्तर दे रहा था वो कहां तक पहुंचा कि जल की गति तो वो लोक परलोक परलोक पर लो, मतलब वो स्वर्ग के रूप में आ जाता है जो यहाँ पर असौ लोक कहा उसी के लिए कहा अमुष्य लोक से काग थी तो उसे कहते ना स्वर्गम लोकमति नीति ये जो स्वर्गलोक है ये असौ अमुष्य के संबंध में ही है दूसरा कोई नहीं आएगा असौ अमुष्य में सरनाम है कुछ कहा नहीं है बोले स्वर्ग से ऊपर कोई गति नहीं होती उससे आगे की कोई बात नहीं करनी इसका मतलब है असौ और अमुष्य में ये स्वर्ग लोक को कह रहे थे कि जल की गति क्या है उसका आश्रय क्या है बोले स्वर्ग, तो स्वर्ग लोक है न स्वर्गम लोक मत ही नहीं स्वर्गलोक से ऊपर की बात मत पूछो अब तो अंतिम चीज आ गई इससे आगे मत जाओ आ चाह क्यों बोले स्वर्गम वयम लोकम साम हम स्वर्ग लोक को ही शाम मानते हैं साम की ही तो बात चल रही थी ना इसका आश्रय क्या है इसका आश्रय क्या है इसकी गति क्या है बोले साम की गति कहा तक है तो स्वर्ग उसका अंतिम है उससे बढ़कर के और कुछ नहीं है तो स्वर्गम व्यय लोकम सामा कभी संस्थापयामा स्वर्गलोक को ही हम साम कहते हैं साम से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है बस ये अंतिम स्थिति आ गई स्वर्ग संस्थाव ही शाम और साम जो है ये स्वर्ग की स्तुति करने वाला है स्वर्ग के बारे में ही तो बताता है ये साम उद्गीत जो बोल रहे हैं उसमें जो गान है ये बस स्वर्ग लोग सुख के लिए ही बताता है ये इसकी अंतिम गति है यहाँ तक उसने बताया इसके आगे वो कहा इससे आगे मत जाओ इससे आगे नहीं बोल सकते आप कुछ शाम से संगीत से क्या होता है आनंद आता है आनंद की प्राप्ति होती है ना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 क्रमशय करते करते लाए हैं लेकिन अंतिम जो है वो स्वर्ग तक की बात है तो जब ये सुना तो जो शिलका शालावत्य था वो चैकितायन को बोले तो तम है शिल का शालावत्य चायल उच उनको कहा अप्रतिष्ठितम वही किलते डालभ सामा ये डालभ तेरा साम तो अप्रतिष्ठित है स्थित नहीं हुआ है अभी अंतिम तक नहीं पहुंचा है शाम को तुमने पूरा जाना नहीं है उद्गीत को पूरा जाना नहीं है तुमने यहीं तक ही पहुंचे हो अभी और भी ऊंची चीजें हैं, और तो अपने को समझ रहे हो कि मैं इसमें कुशल हो गया हूँ लेकिन ये तुम यहीं तक ही पहुंचो कोई पूरी प्रतिष्ठा नहीं हुई है तुम्हारी इसमें, अंतिम स्थिति तक नहीं पहुंचे हो। आगे कहा यश तु ए अगर तुम भविष्य में ऐसा फिर बोलोगे आज के बाद यदि तुमने ऐसा बोल दिया आज तो माफ कर रो ये ये भाषा हम कम बोलते फिर इससे कभी ऐसा बोल दिया तो आज के बाद यदि ऐसा बोल दिया तो ठीक नहीं होगा ऐसे चलो चुनो, चुनौती से दोष देख रहे हैं उसका तो तुम यहीं तक ही पहुंचे और सोच रहे हो मैं अंतिम तक पहुंच गया हूं। और शाम को और इसको यहीं तक का पहुंचा हुआ समझ रहे हो तो यस्तु एतरही ब्रुयात अगर तुम आज के बाद ऐसा कहोगे तो इतर ही शब्द है ये अनद्यतन अर्थ में भी आता है अनद्यतनेर हिल अन में जो अनद्य जो होता है आज और कल आज को छोड़ के भूतकाल भी हो सकता है भविष्य भी हो सकता है यहां संदर्भ से भविष्य का अनद्यतन लगेगा इदम शब्द से इतर ही इधमो और हिल आदि जो बनते हैं उसके साथ में आगे अनद्यतन में अनद्यतन हर अर्थ में हिल प्रत्यय विकल्प से होता है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 मूर्धा ते विपति तेरी तेरा सिर गिर जाएगा मूर्धा मूर्धा तेरी सबसे ऊंचा जो भाग है उसको मूर्धा बोलते हैं सबसे ऊंचा भाग यश रूप में होता है मूर्धा है उसका सिर गिर गया जैसे सिर बोलते हैं हम उसका सिर झुक गया अप यश के रूप में होता है वो अपमानित महसूस कर रहा है दिनहीन अनुभव कर रहा है तो मूर्धा ते तेरा सिर झुक जाएगा आगे कभी बोला तो लोगों के बीच में तेरा सिर झुक जाएगा गिर जाएगा ये झुकना मतलब गिर गिर जाएगा जाएगा वो तो भी कह सकते हैं उससे तेरा कट के गिर जाएगा नीचे अभी ऊपर तो लगा हुआ है सुशोभित है वो तो कट के नीचे गिर जाएगा अपमान हो जाएगा तेरा निंदित अर्थ में यस्तु ही भूयान मूर्धाते इति गिर जाएगा और बल्कि यूं और अब कह रहे हैं मूर्धाते विपते तेरा सिर गिर जाए गिर जाएगा वो भी है और बल्कि और जोर से कह रहे हैं कि गिरेगा तेरा सिर गिर जाए अगर तूने दोबारा ऐसा बोल दिया तो तेरा सिर गिर जाए बहुत तो गलत बात बोल दी कि शाम को उत्गीत को उसके आश्रय को और उसकी अंतिम गति को तुमने उस लोक तक यानी लोक तक ही मान लिया पहुंचे नहीं हो पूरे तक यहां तक बात हुई इन दोनों में से कौन ज्यादा हो गया शिलक शाला जो है हो गया जब ये बात हो गई तो उन्होंने चकित हो गया ठीक है मेरे को तो जितना जानता था मैंने बता दिया वो निवेदन कर रहा है साथ में हम तो हम भगवतो वेदानी थी मैं ये चीज आपसे आप आदरणीय से, से जानू मुझे जनाओ आप अब आगे की बात मेरे मैं तो इतना ही जानता हूँ आगे आप बताओ मेरे को तो बोला कि विधि बोले जानो बले मैं आपसे जानू तो बोले जानो उसको बोला कि लो जानो चलो उसके आगे बताता हूं मैं तुम्हारे को तो अमुष्य लोक से क्या गति रीति उस लोक की क्या गति है ये उस लोक का मतलब स्वर्ग लोक लिया था ना वहां पर उस लोक को बोले उस लोक की क्या गति उसका भी क्या आश्रय है तो अमुष्य लोक से कहा गति यी तो बोले अयम लोक हो वह यह लोक है यह लोग मतलब पृथ्वी पृथ्वीलोक उसकी भी गति उसका भी आश्रय कौन है ये लोक है अमुष्य दूर वाला और अयम मतलब पास वाला तो स्वर्ग लोक में कोई कैसे ठहर पाता है इस लोक में यदि अच्छे कर्म करता है तो उस लोक में स्वर्ग लोक में ठहर पाता है तो उसका आधार कौन है यही है उस लोक का आधार यही है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 दोनों में से कौन बड़ा वहां जाकर के सुख को प्राप्त करने वाला स्वर्ग लोग को इस लोक को तो स्वर्ग बना नहीं सका उस लोक को स्वर्ग बना रहा है जो अब दूसरे ने कहा मैं तो यहीं स्वर्ग बना दूंगा कौन बड़ा तो इसी को स्वर्ग बना दे लोकमान्य तिलक की है किसकी कसुक्ति है ऐसी कि मैं नरक में भी अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूंगा क्योंकि तो जहां अच्छी पुस्तकें होंगी वहां स्वर्ग वैसे ही बन जाएगा तो का, अच्छी पुस्तकों का शौक था तो श्रवण करेंगे तो मनन चलेगा अच्छा अच्छा श्रवण करेंगे श्रोत्र की प्रतिष्ठा क्या बताई थी तो मन अच्छा सुनेंगे पढ़ेंगे शब्द को शब्द प्रमाण को तो उस ऐसी स्थिति बनेगी तो उस लोक की क्या प्रतिष्ठा है बोले ये लोक है अस्लोक गति रिती बोले इस लोक की क्या गति है आगे बताओ तो बोले न प्रतिष्ठाम लोकम अति नए दी होवाच इसकी भी सीमा आ गई उसने उस लोक की बात की थी उसने एक आगे इस लोक को बोल दिया बोले इससे परे हम किसी लोक की चर्चा नहीं करते इससे आगे की बात मत कुछ यही तक है बस उद्गीत की शाम की उपासना करेंगे उससे क्या होने वाला है ये लोग अच्छा हो जाएगा न लोकम अति नये दीति होवाच इससे आगे की बात नहीं करो बोले प्रतिष्ठां व्यम लोकम साम अभी संस्थापया हम लोग तो इस प्रतिष्ठा को लोक को जिसपे सब जन प्रतिष्ठित हैं इसी को ही साम से संस्थापित करते हैं साम के द्वारा यहीं पर ही सब कुछ अच्छा होता है हम इतना ही करते हैं यही सबसे बढ़ करके क्रम है पहले जो स्वर्ग लोक को मानता था और इस लोक को मानता था दोनों में से इस लोक को मानने वाला बड़ा माना गया है केवल प्रलोक के लिए लगे रहते हैं और इधर का कुछ पता नहीं होता है वो अधिक अंधकार में जाते हैं जो यहाँ कम से कम इस जीवन को अच्छा कर लेते हैं वो उनसे अच्छे हैं वोकम शाम अभी संस्थापया में प्रतिष्ठा संस्था ही साम ये साम है ये प्रतिष्ठा की ही स्तुति करता है इस धरती पर अच्छी तरह से रह लें इसको आधार बना ले ही ठीक है तो इस सबका आश्रय है और शाम इसी के लिए ही तो कह रहा है शाम से हम यहीं तो अच्छे रहेंगे शाम गान करेंगे एक तो उधर प्राप्त करेंगे परलोक में एक यहाँ करेंगे तो इससे ध्वनि तरंगें निकलती हैं इससे मन में शांति होती है दिमाग शांत होता है अच्छा जीवन रहता है किरणय निकलती हैं तरंगें निकलती है इत्यादि इत्यादि यहाँ बहुत अच्छा हो यहाँ बहुत अच्छा है बस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 प्रवाहन जयबली था वो जो शुरू में चुप था बोले कि पहले आप लोग बोल लो आपको जो है कर लो वो अब बोलते अंतवत किलते शाला वत्य शाम है शालावत्ते तेरा शाम तो अंत वाला है इस तरह शाम की उपासना करोगे तो अंत में ही रहोगे थोड़े से मई रहोगे वो तो ज्यादा ऊंचे नहीं जा सकते अंत वाला है यही तक ही जानते हो पूरा नहीं जानते हो तुम समाप्त हो गया तुम्हारा ब्रुयात और जो ऐसा बोलेगा वही दोबारा फिर कभी ऐसा बोल दिया तो मूर्धाते भी पतिष्य मूर्धाते भी दी थी उसी भाषा में उसको बोला इसने कहा था दूसरे को इसने उसको कहा कि तुम्हारी भी तुम्हारा भी सिर गिर जाएगा आज के बाद कभी ऐसा बोल दिया तो कि शाम की प्रतिष्ठा अंतिम स्थिति ये धरती है ये यही लोग है सिर गिर जाएगा यश हो जाएगा तो वो भी फिर चुप हो गया बोले तो हंता हम एत भगवतो वेदानी थी ओ तो मैं तो आपसे ही जानू फिर जनुमति दीजिए मैं आपसे जान सकू बोले तो विद्धि हो अच्छा ठीक है जानो तो इसमें रुकावट तो थी नहीं रॉयल्टी तो कुछ थी नहीं कोई फीस लेनी थी ठीक है जानो अब वो आगे बोलता है प्रवाह तो जय बोलता है अस्य लोकस्य से का गति रिथी तुमने तो पूछा अच्छा इस लोक की क्या गति है वहां ही अटक गए थे तो बोले इस लोक की क्या गति है इसका भी आश्रय क्या है बोले आकाशी हो वाच बोले इसकी गति आकाश आकाश और आकाश का एक स्थूल अर्थ लेते हैं हम अवकाश खाली स्थान अब ये पृथ्वी भी कहा घूम रही है आकाश में ही तो घूम रही है आकाश नहीं हो तो ये कहा घूमेगी भगवान घूर्णन दोनों गतियां जो इसकी हो रही हैं अगर आकाश नहीं हो तो कहाँ है और अगर आकाश नहीं हो और ये गति ना करे वही की वही रह जाए तो क्या होगा धरती पर अभी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है और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 ये एक अर्थ कई जने लेते हैं आकाश यानी है अवकाश या तो महाभूत वाला आकाश वो भी इसी संदर्भ में ले सकते हैं इसी व्याख्या में लेकिन यहाँ आकाश का मतलब परमात्मा है ब्रह्म है इसकी जो प्रतिष्ठा है अंतिम इस श्लोक की भी इस पृथ्वी की भी जिसपे सब टिके हुए हैं ये जो प्रतिष्ठा है इसका आधार भी वो आकाश है ऐसे सर्वाणी हवा इमानी भूतानी आकाशादेव आकाशाद ये जितने भी भूत हैं ये आकाश से ही उत्पन्न होते हैं अब इसका पहला अर्थ तो वही चला जाएगा कि ये जो भूत हैं कौन से आकाश को छोड़कर के बाकी के जल पृथ्वी वायु अग्नि जल पृथ्वी ये जो चार हैं कि कैसे उत्पन्न होते हैं आकाश आकाशाद वायु वायु और अग्नि अग्नि रापा अद्वे पृथ्वी थी जो है तो एक तो ये अर्थ इसका लगेगा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 तो आकाशम प्रति अस्तमती आकाशो ही एवं एव ज्यायान आकाश इनसे बड़ा है आकाश परायणम आकाश इनकी अंतिम गति है सबसे श्रेष्ठ है तो ऊंची स्थिति है अब इस स्थूल आकाश को लेते हुए इसकी व्याख्या करेंगे तो ये संगत नहीं है परायण मतलब परम गति है ये इनकी अंतिम आश्रय है इन सबका सब लोगों का, सब लोकों का।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 प्रती क्या हो रही है भूतों से जो संबंध में भूतों भूत जिससे उत्पन्न हुए भूत जिसमें जाकर के लीन हो जाते हैं तो भूताकाशी हमें प्रतीत होने लगेगा देखते हैं आगे इस पर चर्चा करते हैं तो आकाशी जन है आकाशी परायण है आगे का स एश परोवरी यान ये बड़ के सबसे बड़ा यानी और जो दो है और जितने भी हैं, उनकी है उनकी तुलना में ये परोवरीय उदगीत है औरों से श्रेष्ठ श्रेष्ठ तर है यह सुन प्रत्यय करके किया स एशो परोवरीय ह अस्य परोवरीयती स एशो अनंत वह यह अनंत पीछे वाले जो कहे थे उसने भूलोक का कहा था इस लोक का तो बोला ये तो अंत है यहां ये अनंत है उदगीत का शाम का जो ये कथन किया आकाश ये अनंत है अब ये अनंतता हमारे को अवकाश में भी लगती है भूत आकाश को फिर भी हम छोटा मान ले, लेकिन एक दृष्टि से अनंत भी कह देते हैं उसको तो एशो अनंत परोवरीय और ये बहुत बड़ा है आर पार सबसे बड़ा सब तरह से बड़ा है ये हवती इसका हो जाता है किसका जो उदगीत को इस आकाश के रूप में उपासना करता है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 यावत्ते जब तक तेरे प्रजायाम प्रजाओं में तेरी जो संताने हैं उसमें उधर शांडिल्ली के जो संताने हैं उसको कह रहे हैं उधर शांडिल्ली के तो यावत एनम उदगीतम वेदिष्यंते तेरी प्रजाओं में इस उदगीत को जानते रहेंगे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 लोक-लोक में और दूर के और दूर के और जितने भी ऊंचे लोग हैं उन सब में भी इसका जीवन श्रेष्ठ रहेगा अगर उत्कित के साथ ब्रह्म जुड़ा हुआ है आकाश जुड़ा हुआ है स ये तम विद्वान उपासवरी ये अससे अस्मिन लोके जीवनम भवती जो इस प्रकार से विद्वान उपासना करता है परोवरीय एव अस्मिन् लोके जीवन जीवन का विशेषण दिया यह परोवरीय न बोल सकेंगे ये इसे शब्द आया था परोवरियान देखिए यहाँ पर। परोवरियान उदगीत यह परोवरियान उदगीत परोवरियान ये पुल्लिंग का रूप है और आगे स एशो अनंत पर अब यहाँ परियो लिखा हुआ है जबकि एशह पुल्लिंग आना चाहिए था तो सामान्य ने नपुंसकम मान करके ही है स एशह अनंत इसी से पुलिंग का पता लग गया और परोवरियान नहीं आया जबकि आना चाहिए परोवरियान ऐसे प्रयोग होते हैं शास्त्रों के अंदर परोवरीय और उसके बाद में था परोवरीय सो ही लोकान जय थी सह लोकन परोवरीय सह ये द्वितीय का बहुवचन है बहुत सारे लोगों का लोगों का परोवरीये भी सामान्य रूप से मुंग नहीं होगा न नपुंसकलिंगी मानेंगे परोवरीय परोवरीय स ऐसा मान करके द्वितीय बहुवचन मान के करेंगे तो इधर जो लिखा है इन्होंने चौथे के अंदर सदम विद्वान उपासते थे परोवरीय एव अस्मिन लोके जीवन भवती इस लोक में उसका जीवन परोवरीय हो जाता है और श्रेष्ठ हो जाता है अच्छा हो जाता है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 ये भी ईश्वर को मानते हैं हम ईश्वर को नहीं मानते जीवन तो एक ही जैसा है और परमात्मा को मानने से फिर वो कहते नहीं परलोक सुधर जाएगा परलोक सुधर जाएगा यहां तो सुधर नहीं पाया हमारा पहले परलोक सुधर जाएगा लेकिन ये कथन क्या कह रहा है पहले कहा ये जीवन सुधरेगा तुम्हारा श्रेष्ठ होगा ऐसा हो नहीं सकता कि ये जीवन श्रेष्ठ ना हो ईश्वर को मानने वालेगा तो लो और परलोक तो सुधरेगा ही लोकलोक और ऊंचा और ऊंचा वो सारा का सारा सुधरेगा लेकिन ये भी सुधरेगा आध्यात्मिक व्यक्ति कई बार जब यहाँ कुछ नहीं होता है और वो अध्यात्म को ढंग से ले नहीं रहे होते हैं तो सोचते हैं कि यहाँ तो हो नहीं रहा है उत्तर नहीं दे सकते उससे तो नास्तिकों का जीवन अच्छा श्रेष्ठ दिखाई देता है तो यहाँ तो नहीं ये तो आगे मिलेगा फल इसका आगे मिलेगा और भौतिकवादी उनकी फिर हसी उड़ाते हैं बोले यहाँ तो हुआ ही नहीं आगे का तो क्या पता है तो ये इस बात का एकदम स्पष्ट संकेत करना है कि ये जीवन भी अच्छा बनेगा और ये जीवन अच्छा बनना ही चाहिए उसका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 समस्या है हम हम समझ नहीं पाए उपासना को ये उपासना जो चली आ रही है वो तो इस जीवन में भी करेगी देखो तो कितनी जगह कहा कई जगह यहाँ पर कहा इस लोक को जीत लेता है उस और लोगों को जीत लेता है इस लोक में जीवन अच्छा होता है उस आगे के लोगों में होता है तो इस लोग को तो साथ में लेके ही चल रहे संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे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 अनेक तरह से उपासना किए उसे भाग थोड़े रहे यहाँ भी इसको पकड़ करके भी वहां तक पहुंच जाते हैं भागता रहे है ये लेकिन आजकल जो चल जाता है चल रहा है बहुत सारा अध्यात्म उसमें भागना ही भागना रहता है हर चीज से भागना क्योंकि त्याग तपस्या के बिना अध्यात्म नहीं होता है गलत ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं यह भागने का नहीं है लेकिन वो कहते हैं इसलिए उन पर व्यंग संसार से भागे फिरते हो भगवान को तुम क्या पाओगे इस इसलोक को तुम अपना ना सके को तुम क्या कि इस से तो भागेंगे उस को अपनाएंगे जा करके। तो आध्यात्मिक व्यक्ति का जो ब्रह्म का उपासक है वो तो इस लोक को भी अपनाएगा ही उसका यहाँ भी ठीक रहेगा आगे तो होना ही है अच्छा यहाँ भी ठीक रहेगा नहीं तो अपने में न्यूनता है ये मानना चाहिए कुछ ना कुछ न्यूनता है इसलिए कहा स यह एतद एवं विद्वान ह अस्य अस्मिन लोके जीवनम भवती इस लोक में उसका जीवन अच्छा हो जाता है और कथा लोके लोके इति लोके लोके इति थी। ठीक है कुछ पूछना है इसमें तो अब इससे आप विवेचना कीजिए देखो आकाश का मतलब यहाँ पर क्या ये समाप्त हो गया आगे तो एक नई कथा शुरू हो जाएगी ये समाप्त हो गया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 दोनों ने भी कि तो और कुछ ने नहीं, नहीं किसी ने नहीं पूछा इस पर प्रश्न नहीं जाएगा कि इस आकाश की प्रतिष्ठा क्या है इस आकाश का आधार क्या है ये नहीं पूछा जाएगा प्रसंग आ, आता है आगे भी आगे आएगा वहां वो कहते हैं कि ये अति प्रश्न कर रहे होते हैं यज्ञ बल के वाले प्रसंग में भी अगर ये पूछे कि अच्छा उस ब्रह्म की आकाश की प्रतिष्ठा क्या है में पूछते जाते हैं पूछते जाते हैं इसको भगवान ने बनाया इसको भगवान ने बनाया भगवान को किसने बनाया कि एकदम प्रश्न कर देते हैं आखिर उसको किसने बनाया उसको भी तो किसी ने बनाया होगा। उसका भी तो कोई आश्रय होगा अब वो वहां है है। कहते हैं कि ये अति प्रश्न है कभी उसकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है उसका कोई आधार नहीं है वो स्वयं अपने आप में आश्रित है वो आधार है वहां प्रश्न नहीं जाता ये अति प्रश्न वहां भी कहा कि अति प्रश्न करोगे तो मूर्धा गिर जाएगी तुम्हारी यहाँ तो उत्तर नहीं दिया था तो क्या मूर्धा ते वहां कहेंगे इससे आगे प्रश्न करोगे तो मूर्धा गिर जाएगी तो यहाँ कोई चर्चा नहीं की है इन्होंने ये अंतिम स्थिति बताई इसलिए आकाश का मतलब ब्रह्म ही लिया जाएगा होगा ठीक हो हो है कुछ पूछना है अगली कथा प्रारंभ करें बोलिए 300 इस। इस। इस। इस। हाँ। इस जो चौथा प्रभाग है का गति रीति हाँ। प्राण इतिहा हुआ चाहिए तो यहाँ पर हमने प्राण के इस, इस प्रकार देखे थे कि बाहर छोड़ने के लिए देखे थे अभी हाँ। हम आ, स्वर का गति हो पाएगा हाँ। क्या इसका हम अर्थापति इस प्रकार नहीं देख सकते है कि प्राण जब हम श्वास को अंदर ले पाएंगे तभी हम स्वर को भी बता पाएंगे क्योंकि जब श्वास अंदर जाएगा तभी हम कुछ उच्चरण आदि भी कर सकते हैं और उससे पहले भी सांस को हम तब भरेंगे जब बाहर निकाल देंगे <laughs> यह तो आप पीछे भी <नहीं> चले जाओ <laughs> लेकिन सीधा सीधा जुड़ा हुआ है तो स्वर्ग के समय बाहर तो निकालेंगे आप पीछे ले सकते हो उसका निषेध नहीं है लेकिन यहाँ प्राण का मतलब तो सीधे सीधे बाहर निकालना ही लिया जाएगा तो ठीक है आप कह रहे हो भई अंदर भी, बाहर भी तब निकालेंगे जब पहले भरा हुआ होगा अब ये निर्णय करना होगा कि प्राण का मतलब बाहर निकालने वाले को कहना चाह रहे हैं या अंदर लेने वाले को कहना चाह रहे हैं तो स्वर के साथ में किसका संबंध ऐसी था शाम स्वर डायन कर रहे हैं उसके साथ में सीधा सीधा संबंध किसका है बाहर छोड़ने का प्राण का मतलब गति करते हुए और शंकराचार्य जी तो जब इस स्वर शब्द का प्रयोग करते हैं वहां पर यहाँ या दूसरी जगह पहले किया तो नासिकास्त प्राण नासिका में स्थित अभी जाते हुए पीछे एक बार आया था वहां उन्होंने यानी वो बाहर निकलते हुए से उनका तात्पर्य एक खासतौर से नासिका में स्थित के लिए वो बोलते है गान के अंदर बहुत सारा नाक से भी निकलता है मुंह से भी निकलता है ऐसे बहुत सारा हम बोलते हैं वनी अलग अलग निकालते हैं तो मेरी समस्या तो बाहर निकालने वाला ही अधिक है अपरा प्रकाशित रूप से वो ऊपर ही है हमारे यहाँ तो अब तो नीचे वाला ही होता है बोलिए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 एक तो होता है पृथ्वी और पृथ्वी के बाद के जो लोग हैं ऊंचे लोग हैं जहां और अधिक अच्छी व्यवस्थाएं हैं इस पृथ्वी से निचली व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं जैसे धरती पर भी अलग अलग स्थितियां होती हैं तो ऐसे ऐसी पृथ्वी भी हो सकती हैं आज जहां कि अभी अधिक राज्य हो सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो यहाँ तो हम रोते ही रहते हैं रोते रहते, रहते हैं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 और परमात्मा को न्यायकारी मान करके चलते हैं परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिए वो गलत कार्य नहीं करेगा ये सब करके उसका जीवन अच्छा हो जाता है यही तरीका अर्थ किए तो आदित्यलोक किए मुस्लिन लोक यहाँ पे आदित्य लोक अर्थ किए किया है किया है यहाँ पे तो श्रेष्ठ किस तरह देखेंगे आदित्य लोक आदित्य मतलब सूर्य उन्होंने आदित्य किया है का न स्वर्गम लोकम अतिनय लोक की बात है ये ऊपर जो कहा ना असौ लोक अमुष्य लोकस्य ये स्वर्ग लोक के लिए कहा है वहां भले ही सर्वनाम है लेकिन बाद में स्वर्ग शब्द कहा है तो उसको स्वर्ग से ही लेना चाहिए वहां पर तो। आदित्य की बात नहीं है वैसे भी इन्होंने अंतरिक्ष या आदित्य और फिर नीचे अमुष्य लोक में कहा दुलोक या आदित्य अंतरिक्ष और दुलोक ये भी गलत अगर इनकी दृष्टि से भी देखें तो भी गलत हो गया ये छपने में गलत हो गया है लिखने में गलत हो गया है क्योंकि दूलोक आदित्य को कहा मानेंगे हम द्विलोक में मानेंगे ठीक है दूसरे अर्थों तो में आप हैं आपकी द्विलोक है जो प्रकाशित लोक है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 और यहाँ स्वर्ग कहा है तो हमें असौ और अमुष्य से वही अर्थ लेना चाहिए स्वर्ग ही अब आदित्य को स्वर्ग के रूप में सिद्ध कर सकते हो तो आदित्य ले लीजिए, नहीं तो वो नहीं लेंगे इससे श्रेष्ठ तो, वो एक अच्छा लोग स्वर्ग का लोग तो हमारे पास तीन तरह के व्यक्ति हो सकते हैं ना जो शाम की उपासना करते हैं कुछ लोग तो पर लोग सुधर जाएगा स्वर्ग की प्राप्ति होगी इसलिए उदगीत की उपासना करते हैं शाम गान करते रहते हैं ठीक है इस तरह के लोग मिलेंगे कुछ लोग यहाँ संगीत का सामगान का यही लाभ मिल जाए हमारे को यही सुख मिले ये जीवन अच्छा बन जाए शांति रहे इसको भी करने वाले मिलेंगे ये दोनों निचले स्तर के हैं जो केवल स्वर्ग लोग को ध्यान में रख के उद्गीत, उद्गीत करता रहेगा ओम करता रहेगा और यहाँ का ध्यान नहीं रखेगा वो सबसे निचले स्थिति में उसका प्रलोक तो कुछ होना नहीं है ये लोग भी गया इसका दूसरे है जो कम से कम ये लोग तो अच्छा कर लिया उसने स्वर्ग की भलाई नहीं कर रहा है उससे ज्यादा अच्छा है ये और जिसमें उत्गीत से ब्रह्म को उपासन लिया उसका ये लोग भी अच्छा होगा और परलोक भी अच्छा होगा ऐसा समझ सकते हैं। आगे चलें, तो आगे एक कथा शुरू कर रहे हैं ये दसवां खंड है उशस्ती चक्रायन नाम के कोई साधु हुए संत हुए उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं तो मचती हतेषु कुुषु आटिक्या जायया जाया उशस्तिर चाक्राण इत में प्रतक चट्टी अच्छा का मतलब बिजली या ओलों से जो हानि हुई है ऐसा हत जो है खेत नष्ट हो गए फसल चौपट हो गई है जिससे ऐसी तो यानी दुर्भिक्ष हो गया अतिवृष्टि हो गई है हानि हो गई ऐसे में यानी जहाँ खाने पीने का नहीं था ऐसे कुरु क्षेत्रों के अंदर अटन करते हुए और उसकी आटिक्या नाम की पत्नी थी उसके साथ में चक्रायण एक हाथियों को महावतों के गाँव में ही में ग्रामे दिनहीन अवस्था में पहुंचा वहा रहता था और रहते हुए उन्होंने तो उसको दूसरे को कहा एक महावत था और यहाँ चित्र भी दे रखा है हाथी देखो सजा हुआ है इनके पास तो अन्न है के पास में खाने को नहीं था तो सहेब्य कुलमाशान खादन विभिन्न विभिक्षे तो वो जो महावत था वो कुलमाश खा रहा था कुलमाश तो एक धान्य विशेष उड़द जैसा कुछ होता है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 और उबाल करके भी उसको खाते हैं ऐसा है। बस उबाल लेते हैं और खा लेते हैं ऐसा तो वो उसको खा रहा था तो इसने उस चक्रायण ने उसे भिक्षा मांगी कि भी मेरे को भी दो कुछ खत्म तो हो वह अच्छा नित्यंत यच्च ये माँ इमे उपनिहित तो आई वो महावत बोला कि मेरे पास बस जो ये खा रहा हूं मैं जो मेरे पास में सामने रखे है बस यही है इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है उसका तात्पर्य यह था कि मैं आपको दे नहीं सकता हूं। ये जो मैं खा रहा हूं ये तो झूठे हैं मेरे जैसे हम कुछ भी होता है हम उसी में से लेके खाते रहते हैं अपना तो वो सारा झूठा ही माना जाता है ये तो झूठा है इसके अतिरिक्त तो, तो मेरे पास है नहीं यानी मैं आपको दे नहीं सकता हूँ तो सीधे सीधे तो ये नहीं कह रहे कि मैं आपको भिक्षा नहीं दूंगा वो खुद ही सामने वाला मना कर देगा जी मेरे पास तो इसके अलावा कुछ है ही नहीं और मैं कह चलो ठीक है नहीं है तो कोई बात नहीं झूठे अरे ये तो जी मैं रोटी जो खा रहा हूँ बस यही है मेरी थाली में रखी भी है इसका मतलब ये है कि मैं आपको देना तो चाहता हूँ लेकिन दे नहीं सकता क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा इच्छा का सीधे सीधे मना नहीं कर रहा इच्छा के रूप में लेकिन असमर्थता बता रहा है आपको थी लिए ठीक नहीं होगा इसलिए मैं नहीं दे सकता तो उसको शस्ती चाक्रा कहता है की आप तो मेरे को इसी में से दे दो इत में दे ही हो वाच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 उच्छि वही में पीतम सियादी थी हो वाचा तो उशस्ती चाक्रायण ने कहा कि अगर मैं ये पानी ले लूंगा तो मैंने झूठा पी लिया ये कहा जाएगा फिर कभी तो पानी भी झूठा था खा था और पानी भी झूठा था तो आजकल एक बहुत चलता है ना खाने के किस समय पानी पीना चाहिए बीच में तो पीना नहीं चाहिए ना मना करते है आधुनिक अनुसंधान है बीच में बिल्कुल नहीं पीना चाहिए बाद में भी नहीं पीना चाहिए दो घंटे बाद पीना चाहिए अब ये जो महावत थे ये उपनिषद काल के, महावत कुलमाश को खा खा रहे थे। अभी छोड़ा पूरा नहीं हुआ था, कुल <laughs> और पानी भी झूठा था इसका क्या मतलब हुआ बीच बीच पानी पी रहे थे और अनुपान का मतलब क्या होता है जी बाद में पिया जाता है तो बाद में भी पीते थे पानी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 लेकिन अगर तरल भोजन कर रहे हैं उसमें बीच में पानी पीना उसकी कोई आवश्यकता नहीं है तो जहां आवश्यक है वहां लेना है नहीं तो नहीं लेना है ठीक है उस समय की परंपरा पता लग रही है ना हमारे को अभी वो सस्ती चैक भी बड़े विचित्र थे वो महावत सोचने लग गया समझ में नहीं आया उसको कि झूठे उड़त तो ले लिये इसने तब तो नहीं कहा इसने की मैं लोग मेरे को कहेंगे कि झूठा खा लिया पानी ले लिया तो कह रहे कि जूठा पी लिया ऐसा मेरे को लोग कहेंगे उसका उत्तर देता है उसका उत्तर आगे देखेंगे फिरता साधर विवाद